बताते हैं ते कौन सा समास बाय है ना और स्पर्श तो है बाय है और स्पर्श है और इस तो अब ये देखेंगे यहाँ पे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 द्रव्य <dar> का स्पर्श कर रहे हैं रूप का स्पर्श नहीं।, नहीं कर रहे हैं है ना? किस में रहता है नव्य पृथ्वी जल और तेज इनमें क्या रहता है स्पर्श और क्या है की गुणे सुगुण अनंगीकार है ना गुण में गुण नहीं।, नहीं।, नहीं रहते हैं तो यहाँ पर स्पर्श हम किसका कर रहे हैं द्रव्य का कर रहे हैं पुस्तक का कर रहे हैं इस पुस्तक में रूप है पर हम रूप का स्पर्श नहीं करते हैं तो स्पर्श किया जाता है इसलिए स्पर्श इस कहते हैं शब्दादी विषय को तो शब्दादी विषय का स्पर्श किया जाता है क्या नहीं किया जाता है इसलिए ऐसा अर्थ हो जाएगा कि संबंधित होते हैं क्या हाँ संबंधित होते हैं स्पर्श किए जाते हैं अर्थात संबंधित होते हैं इसलिए स्पर्श इस कह जाते हैं तो यहाँ स्पर्श का अर्थ है संबद्ध पदार्थ स्पर्श का क्या है संबद्ध पदार्थ संबंधित होने वाला पदार्थ है तो स्पर्श चिंत का क्या है यहाँ पर संबद्ध तो सम्बद्ध संब, होते हैं इसलिए क्या कह जाते हैं का क्या है। तो ध्यान देना रूप रस स्पर्श तो नहीं किया जाता है पर इनके साथ संबंध तो होता है इनके साथ क्या होता है जैसे देखना स्रोत देख इंद्रिय को नयायिक आकाश कहते है न इसमें शब्द किस संबंध रहता है समवाद रहता है तो किस संबंध से शब्द का प्रत्यक्ष छह प्रकार के शब्द का सिकोण है संयोग और पहला दूसरा समवाया है क्या पहला क्या है संयोग दूसरा संयुक्त समवाया होगा दूसरा पहला संयोग है दूसरा संयुक्त समवाया और तीसरा संयुक्त संवेद सम और चौथा तो संवाय समवाया और पंचम संवेद समवाय और षष्ठ विशेष तो संवाय ये कर्ण संकुल आकाशी न्याय मत में स्रोत है उसमें संवाय संबंध से क्या रहता है शब्द तो शब्द के साथ संबंध तो होता है कौन सा संबंध हो गया संवाय संबंध हो गया है अच्छा स्पर्श के साथ क्या संबंध होता है तो संयुक्त समवाय संबंध तो जैसे हाथ से संयुक्त क्या है ये पुस्तक संयुक्त हो गई पुस्तक और इस पुस्तक में संवाय किसका है स्पर्श का? का है न इसमें संवाय किसका है? है? स्पर्श का है है और? स्पर्श का है देना उन? और जब हाथ से प्रत्यक्ष कर रहे है ना तो हाथ से संयुक्त कौन हो गई पुस्तक और संयुक्त हो गई पुस्तक और इसमें संवाय किसका स्पर्श का तो संयुक्त समवाय संबंध से किसके साथ संबंध हुआ स्पर्श के साथ पुस्तक के साथ तो संयोग संबंध हुआ संयुक्त हुई पुस्तक और संयुक्त समवाय संबंध किसके साथ हुआ स्पर्श के साथ किसका संबंध का और जब नेत्र से रूप का प्रत्यक्ष होता है तो नेत्र से संयोग होगा घट के साथ तो नेत्र से संयुक्त हुआ घट और घट में समवाय किसका रूप का है तो रूप का किस संबंध प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समवाय संबंध से किस इंद्री के द्वारा और जब सुइ्री से रूप का और रूप का क्या संबंध है संयुक्त हुआ है तो रूप के साथ संबंध तो होता है रूप का स्पर्श नहीं किया जाता है तो रूप के साथ संबंध तो होता है इसलिए ऐसा अर्थ हो जाएगा कि संबंधित होते हैं या संबद्ध होते हैं इसलिए स्पर्श इस कहलाते हैं स्पर्श का अर्थ हुआ सम्बद्ध पदार्थ क्या हुआ संबद्ध पदार्थ संबंधित होने वाला पदार्थ तो संबंधित होने वाले पदार्थ कौन हुए शब्द स्पर्श रूप और गंध पाठ देखेंगे तो, तो पाठ देखेंगे इस, इस मतलब स्पर्थ हुआ संबंधित होते हैं या संबद्ध होते हैं इसलिए स्पर्श इस कहलाते हैं तो संबंधित होते हैं कौन संबंधित होते हैं शब्दादी विषय संबंधित होते हैं इसलिए शब्दादी विषय स्पर्श कहलाते हैं स्पर्श का अर्थ हुआ सम्बद्ध पदार्थ या संबंधित होने वाले पदार्थ गीता प्रदेश में क्या किया है की ज्ञान किया जाता है जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञान किया जाता है तो ऐसा कर सकते हैं की फिर ये वो ज्ञात होते हैं इसलिए इस पर से कहलाते हैं ज्ञात होते हैं इसलिए हाँ उन्होंने ऐसा किया ज्ञात इस पर कर दिया तो कौन होते हैं विषय हाँ ऐसा ज्ञात होते हैं तो उन्होंने इस प्रति सिमते कर्ष किया गया हमने क्या बताया संबंधे हाँ दोनों लग जाएगा तो शब्दादी विषय तो स्पर्श का क्या अर्थ हुआ शब्दादी विषय और सबदादी विषय बाय पदार्थ है ना कैसे पदार्थ है बाह पदार्थ है अच्छा स्पष्ट अर्थ हो गया सबदादी बाय पदार्थ, पदार्थ है अंका पदार्थ नहीं है बाई पर से लग गया तो इसका अर्थ हो गया की सबदादी बाई विषय क्या सबदादी हाँ ये सबदादी पर विषय ऐसा कर लेना असक्त आत्मा में समाज बताते हैं असक्त आत्मा यहा अयम असक्तात्मा असक्त आत्मा यश सह असक्तात्मा बोरी समाज है आत्मा करण असक्ता कर आसक्ति रहता आशक्ति जिसका है उसे क्या कहेंगे असक्तात्मा असक्ति रहित अंताकरण वाला अब ये आशक्ति रहित अंताकरण वाला व्यक्ति विशेष प्रीति वर्जिता की विषय में प्रीति के अभाव वाला होकर विषयों में प्रीति के अभाव वाला होकर मतलब विषयों में प्रीति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 व्य स्पर्श से सुअक्तात्मा विषयों में आसक्ति रहितंधाग्रहण वाला वाय विषयों में आसक्ति रहित अंतागरण वाला अथवा विषयों में आसक्ति रहित अंतागरण वाला वाय विषय वाय सब्द जो है ये अंतर का भी उपलक्षण है सभी विषयों में आसक्ति रहित होना चाहिए तो क्या हो तो जाएगा विषयों में आसक्ति रहित अंतागरण वाला इसी अर्थ वास्तव में क्या था विशेष सुप्रीति वर्जिता सन ये बाईस पर शेष असक्त आत्मा कर विषयों में प्रीति के अभाव वाला होकर तो लगाएंगे कि विषयों में विषयों विषयों में में क्या असक्ति के अभाव वाला मनुष्य या विषयों में प्रीति के अभाव वाला साधक से आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है ध्यान देना शंकर वेदांत में सुख आत्मा का स्वरूप है सुख क्या है आत्मा का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 दोनों सुर्तिया है आनंदमो विद्वान नृथक पृथक है तो जैसे ब्रह्मी के को जानने वाला वहाँ भी षष्ठी है ना तो वहाँ पर आनंद गुण प्रतीक होता है लेकिन वो ये सांक्रद्धांत के अनुसार वो आनंद के अवसर स्वरूप है औपचारिक इसका अर्थ क्या हो गया की विश्व में आस वाला मनुष्य आत्मा में जो सुख है उस है। सुख को प्राप्त करता है तात्पर्य है कि आत्म सुख को प्राप्त करता है आत्मरूप सुख को प्राप्त करता है या आत्मा रूप है आनंद को प्राप्त करता है अच्छा ये भी कह सकते हैं ठीक है, है। आत्मविशेष जो सुख है उसे प्राप्त करता है लगाएंगे आगे तो यहाँ पर विन्दती कर से लबते प्राप्त नौती लग जाएगा वास्तव में आत्मा ने यह सुख हम सर विन्दती करते यहाँ अब देखना आत्मा में जो सुख है वो सुख को प्राप्त करता है श्लोक का अन्वय ऐसा देखेंगे सह लिखा है ना श्लोक में तो सह का अन्वय लगाने के लिए यह का अध्याय करना पड़ेगा तो ऐसे लगाए लगेगा अन्वय का यह बाई स्पर्शेश क्या बाईस पर आत्मा यह आत्मनि यद सुखम तद विंदी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 तो यहाँ पर यह से जिसको लिया था ना उसके लिए क्या सह मतलब वह कौन ब्रह्म योग युक्त आत्मा का अर्थ देखो वास्तव के सारे ब्रह्म योग युक्त आत्मा यहाँ ब्रह्मणी योग ब्रह्म योग है सप्तमी तत्पुरुष समास है ब्रह्मणि योग है ब्रह्म योग है सप्तमी तत्पुरुष समास है समास करके क्या बनेगा ब्रह्म योग क्या बनेगा यहाँ पर योगा अर्थ है समाधि योगा का क्या अर्थ है हाँ योगा का अर्थ यहाँ पर है समाधि अब योगा करते समाधि समाधि का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता है मतलब ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता क्या अर्थ हो ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता चित्त को किसमें एकाग्र करना है हाँ तो ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता योगा अर्थ समाधि समाधि अर्थ है चित्त की एकाग्रता चित्त का समाधान चित्त का समाधान तो ब्रह्म योगा योगा का तो समाधि सप्शत समास हुआ अब बताते हैं तेन तेन से लेना क्या लेना है तेन तेन ब्रह्म ब्रह्म तो क्या बनेगा ब्रह्म योग युक्त क्या बनेगा हाँ अच्छा ब्रह्म योगा एक अभी तो ऐसा करना ब्रह्म योगेन युक्त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 ब्रह्म योग युक्ता बनाना अब देखना आत्मा आत्मा ब्रह्म योग युक्त से यहाँ पर लेना है आपको ब्रह्म योग युक्ते क्या युक्ति नहीं लेंगे युक्ते नहीं लेंगे मतलब ये तात्पर्य बता रहे हैं समाप्त नहीं है ये ब्रह्म योगता हूँ अभी ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म योगे युक्ता समाहिता का ब्रह्म में, में एकाग्रता से युक्त ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त या ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला और उसी का अर्थ बता रहे हैं उसमें लगा हुआ अंतःकरण किसका है उसमें लगा हुआ अंताकरण जिसका है उसे क्या कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा व्यावृता कर लगा हुआ उसमें लगा हुआ आत्मा कर अंताकरण उसमें लगा हुआ अंताकरण जिसका है उसे कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा तो ऐसा व्यक्ति अच्छे सुख को प्राप्त करता है दोबारा लगाने का प्रयास करो आप इसको इसी पैराग्राफ को तो देखेंगे सा ब्रम्ह योग युक्त आत्मा को समझ समझिए यहाँ ब्रह्मणी योग है ब्रह्म योग है और फिर क्या कहेंगे कि आत्मा यसे सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा ऐसा देखो लगा करके एक साथ समास करके देखना क्या ब्रह्म योगेन युक्त आत्मा यसे सह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 कैसा समाज बताया मैंने अभी ब्रह्म योगेन योगे समाहिता अंताकरण इधर आ गया तो अर्थ हो जाएगा ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण एकाग्रता से युक्त अर्थात उसमें लगे हुए अंताकरण वाला उसमें लगे हुए अंताकरण वाला उसमें लगा हुआ अंताकरण है जिसका तो ये असुविधा हो भी तो कल हमसे पूछ लेंगे आप युक्ताकर्ष है समाहिता का क्या अर्थ है समाहिता और उसी का तात्पर्य बताया उसमें लगा हुआ उसमें हाँ युक्ता समाहिता उसी का अर्थ है उसमें लगा हुआ किसमें ब्रह्म योग में लगा हुआ तो ब्रह्म योग में लगा हुआ अंताकरण है जिसका उसे कहेंगे ब्रह्म योग युक्तात्मा तो ब्रह्म में लगे हुए अंताकरण वाला व्यक्ति क्या कहेंगे ब्रह्म में लगे हुए अंताकरण वाला व्यक्ति या ब्रह्म में एकाग्र अंताकरण वाला व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है किसे प्राप्त करता है आ, कर है? प्राप्त आसक्ति रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है यह का अध्याय किया था ना तो हिस्सा आ गया की वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा वह ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति या में वाला ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला हुआ व्यक्ति अच्छे सुख को प्राप्त करता है अच्छे सुख कैसा जिसका कभी क्षय नहीं होता है जो कभी छीन नहीं होता है तो आत्मा का जो आत्मा का स्वरूप भूत सुख है वह कैसा सुख है अच्छे सुख है और जो विषय इंद्री के संयोग से सुख मिलता है वो हाँ उसका अक्षय होता है वो क्षय है ये अक्षय सुख है तो देखना अकस्मात इस कारण से लगाइए पंक्ति कस्मात का इस कारण से क्योंकि अक्षय सुख प्राप्त होता है ना कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण ये अर्थ हुआ तस्मात का कि ब्रह्म योग युक्त को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण अक्षय सुखार्थी लिखा है न लगाइए आत्मनि अक्षय सुखार्थी की आत्मा में अक्षय सुख चाहने वाला मनुष्य आत्मा में अच्छे सुख चाहने वाला मनुष्य औपचारिक प्रयोग है मैंने बताया मतलब आत्मविषय अच्छे सुख चाहने वाला मनुष्य क्या करे तो कहते हैं क्षणिकाया वाय विषय प्रीते है इंद्रिया निवर्ते क्षणिक के वाय विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा लेषियों की प्रीति या वाय विषयों से होने वाला सुख कैसा क्षणिक की क्षणिक वाय विषयों से होने वाले सुख से इंद्रियों को हटा ले या ऐसा लगाना वाय विषय से होने वाले क्षणिक सुख से जो क्षणिक है ना ये प्रीति का विशेषण है कि वाय विषयों से होने वाले क्षणिक सुख से अपनी इंद्रियों को हटा ले लगाइए तस्मात आत्मनि अक्षय सुखार्थी तस्मात का धुआ ब्रह्म योग युक्त आत्मा को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण आत्मा में अक्षय सुख चाहने वाले मनुष्य को या आत्मा में अच्छे सुख चाहने वाला मनुष्य विषयों से होने वाली क्षणिक प्रीति से इंद्रियों को हटा ले या विषयों से होने वाले क्षणिक सुख से इंद्रियों को हटा ले जो विषयों से सुख होता है उससे इंद्रियों को हटा ले तो सुख से, से इंद्रियों को हटाए हटाने का मतलब क्या है वाय विषयों से इंद्रियों को हटा ले, ले जब बाय विषयों से इंद्रिया हट जाएंगी तो उससे सुख भी हट जाएंगी लग गया अब देखना चाह इनिवर्ते और इस कारण इंद्रियों को विषय हटाना चाहिए इस कारण इंद्रियों को विषय से हटाना चाहिए पहले भी हटाने को बोला है ना हाँ पहले तो इसलिए बोला यदि अक्षय अच्छा सुख चाहिए तो आप इससे हटा लीजिए इंद्रियों को और यदि क्षणिक सुख के साधन विषयों में इंद्रियों को लगाएगा व्यक्ति तो अक्षय अच्छा सुख मिलेगा क्योंकि यदि विषय इंद्रिय के संयोग से जो क्षणिक सुख होते हैं तो क्षणिक सुख के लिए वो इंद्रियों को किसमें लगाएगा वाई विषयों में सुख के लिए इंद्रियों को इसमें लगाएगा? तो वाय विषयों में इंद्रियों को लगाने से क्या होगा? अच्छे सुख नहीं मिलेगा, इंदगा सुख मिलता रहेगा इसलिए क्या है कि वाय विषयों से इंद्रियों को हटा करके साधन करे साधन करे तो क्या होगा अच्छे सुख मिलेगा क्या ईटानी वर्ते तो इस कारण भी इंद्रियों को विषय से हटाना चाहिए पढ़ो यही ये संस्पर्जा भोगा दुखयों ने आद्यंतम्थ कौंतेया नेश हे कौंतेय ही करते कौनते क्योंकि संस्पर्या ये भोगा भोग इंद्री के संबंध से होने वाले जो, जो भोग हैं इसे इंद्री के संबंध से होने वाले जो भोग हैं दुख है एव वे दुख के हेतु है, ही हैं वे दुख के लगाइए कर्ण में कहा करू कौते ही हे कौनते क्योंकि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 विषय इंद्रिय के संयोग से यदि दुखात्मक भोग हुआ तब तो दुखी हो रहा है उस भोग काल में भी दुख हो रहा है ये सुखात्मक भोग हुआ तो वो आगे भी क्या देगा हाँ दुख का हेतु बन जाएगा और पंक्ति देखेंगे ये ही कर संसर् यहाँ पर, पर, पर विषय इंद्री संस्पर्श्यो जाता है विषय इंद्री के संबंध से उत्पन्न विषय इंद्री के संबंध से संस्पर्श शब् ना और ऊपर क्या था स्पर्श था ऊपर के श्लोक में तो वहाँ भी हमने अर्थ क्या किया था संबंधित होने वाला हाँ इसीलिए मैंने संबंधित होने वाला किया था तो यहाँ वो ऐसा ही अर्थ आ रहा है कि विषय इंद्री के संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग भोगाकर कर अर्थ विषय इंद्री के संबंध से होने वाले भोग दुख के ही कारण है किसके कारण है कौन से क्योंकि विषय इंद्री के संबंध से होने वाले जो भोग होते हैं इसलिए वे दुख के ही हेतु होते हैं क्यों तो भाषाकार उत्तर देते हैं अविद्या के तत्वा क्यूँकी वे अविद्या के कार्य हैं। क्योंकि वे अविद्या के, के कार्य हैं या अज्ञान के कार्य हैं। अज्ञान के कारण ही तो व्यक्ति भोग करता है भोग क्यों चाहेगा व्यक्ति अज्ञान के कारण भोग इच्छा करता है अज्ञान के कारण भोग करता है व्यक्ति तो विषय इंद्री के संबंध से जो भोग प्राप्त हुए हैं वो किसके कारण हैं अज्ञान है ज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति वैसा नहीं करेगा ही करते क्योंकि आध्यात्मिक आदि क्योंकि आध्यात्मिक आदि दुख भोग के कारण ही देखे जाते हैं किसके कारण है भोग के कारण ही देखे जाते हैं आध्यात्मिक अधिक अधिक और अधिक होते क्यूँकी आध्यात्मिक आदि दुख तन में तथ्य क्या लेना है लेना है भोग भोग रहना है क्योंकि आध्यात्मिक आदि दुख भोग निमित्त भी देखे जाते हैं या भोग के कारण ही देखे जाते हैं भोग ही उनका निमित्त निमित है दुखों का ठीक है अब यहाँ पर एवं आया है ना वे दुख के ही हेतु होते हैं एवं जो है अवधारण अर्थ में है यथा यथाइलोके जैसे इस्लोक में दुख के हेतु है वैसे परलोक में भी दुख के हेतु हैं क्योंकि एवं शब्दाद गम्यते या एवं शब्द से ज्ञात होता है गम्यते कैसे ज्ञाते लग गया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 रूप मृत ष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए विषय रूप मृत तृष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए मृत तृष्णा और स्पीलिंग में क्या बना है मृत कृष्णिका मृत तृष्णा को स्पीलिंग में क्या बनेगा मृत कृष्णिका विषय रूप मृत कृष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए मृत कृष्णा मरुभूमि में होती है दूर से वो चमकता mm -hmm. तो तो है mm -hmm. ना रेत सूर्य किरणों से वो मरुभूमि चमकती है तो वहाँ पर क्या समझ में आता है जल मृग जो फिपासू उमृग है दौड़ करके जाता है पानी के लिए वहाँ पानी नहीं मिलता तो दूर उसको ऐसा लगता है जल है वहाँ भी जाता है वहाँ फिर और जगह जाता है इससे दौड़ते दौड़ते क्या वो मर जाता है hmm. उसकी उसकी फिपासा की निवृत्ति hmm. नहीं होती है ऐसे ही मनु सोचता है ना हमको तो इस पदार्थ से इस विषय की प्राप्ति से क्या सुख हो जाएगा इससे सुख हो जाएगा इससे सुख हो जाएगा मकान से सुख हो जाएगा विवाह करने से सुख हो जाएगा बच्चों से हो जाएगा उससे हो जाएगा तो किसी से हो पाता है क्या तो वही जो है ना हम जो मृत की हालत होती है वही मनुष्य की संसार में हालत हो जाती है तब तो विषय रूप मृत्यु को हटा लेना चाहिए है ना? संसार में सुख का भी नहीं है ऐसा समझकर। जो समझ में आ जाए उसमें सुख नहीं है ये बात समझ में आना बड़ा मुश्किल है भाष्यकाल लिखते हैं संसार है सुखद से गल मात्रा अस्थित बुद्धवा संसार में सुख का लेस भी नहीं है ले वन मात्र का लेस भी नहीं है ऐसा कर ऐसा समझ कर विषय रूप नृता से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए जैसे कोई वन में कोई सोचता है कि हम सुंदर सुंदर दृश्य जाकर के देखेंगे खूब प्रसन्न होता है यदि मालूम हो जाए वहाँ बड़े भयंकर सिंह हैं बड़े भयंकर सर्प हैं वो खा जाएंगे तो क्या होगा इंद्रियो फिर वहाँ जाएगा व्यक्ति इंद्रियों को हटाएगा कि वहाँ नहीं जाना है तो ऐसे ये समझ में आ जाए तो व्यक्त फिर काम बन जाएगा अब देखेंगे श्लोक देखिए कौंटे ही करते क्योंकि कौंटे क्योंकि विषय इंद्री के संबंध से होने वाले जो भोग हैं इसलिए इसलिए कर लेना इसलिए हेतु ही है आद्यंतवंत वे भोग आदि तथा अंत वाले हैं ये भोग हमेशा रहते हैं आदि तथा अंत वाले हैं और तेबुधा न रमते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 सुख दुख मित्र साक्षात कर रहा है सुख तो, तो का अनुभव अथवा दुख का अनुभव दोनों ही भोग है तो विषय इंद्रियों के संयोग से जो भोग होगा या तो सुख रुख होगा या तो दुख रुप होगा यदि दुख है तो उसी समय दुख है और यदि सुख है तो भी वो भी सुख भी दुख का हेतु बन जाएगा सांसारिक संसारिक सांसारिक पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है वो किसका हेतु बनता है दुःख बाद में और दुख हो जाता है अब देखेंगे न केवल हम दुख यो नया भोग केवल दुख के ही हेतु नहीं है भोग केवल केवलम दुख योन आना कि भोग केवल दुख के ही हेतु नहीं है बल्कि क्या आद्यंत और आदि अंत वाले हैं कैसे हैं? आदि अंत वाले हैं आदि क्या है देखना भोगानाम विषय इंद्रिय संयोगा आदि इंद्रिय संयोगा भोगानाम आदि विषय तथा इंद्री का संयोग ये भोगों का आदि है ये भोगों का हाँ विषय ah, इंद्रिय का संयोग होने से क्या हुआ भोगो का आरम्भ हुआ yeah. भोग का आदि है क्या तदवियोगा एवं अंत है तदवियोगा का अर्थ है विषय इंद्रिय संयोग का वियोग या विषय इंद्रिय संयोग का अभाव विषय इंद्रिय संयोग का या विषय इंद्रिय संयोग का न रहना ही भोगों का अंत है ठीक है हाँ भोगों का अंत है आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो विषय क्या हो गया रसगुल्ला इंद्रिय क्या हो गई रचना तो विषय इंद्री का संयोग क्या हुआ उस भोग का आदि हो गया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 विषय विषयन्द्रिय संयोग वियोग प्रयुक्त जन्म नाशुगत्वात्थ विषय इंद्री संयोग वियोग जन्म नाश पंक्ति लगाएंगे विषय इंद्री के संयोग अभियोग से होने वाला क्या जन्म और नाश इंद्री के संयोग से क्या होगा भोग का जन्म भोग का जन्म मतलब भूख शक्ति और विषय इंद्री के वियोग से प्रयुक्त क्या होगा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 तो विषय इंद्री के संयोग तथा वियोग से भोग का उत्पत्ति और नाश होने के कारण है। होने के ये अटाकर्थ हुआ वह भोग आदि अंत वाला है वह भोग आदि अंत वाला है लग जाएगा मध्य क्षण अनित्य अनित तथा मध्य काल में होने के कारण अनित्य है मध्य काल में होने के कारण अनित्य है भोग पूर्व में भी नहीं रहते हैं और बाद में भी नहीं रहते हैं मध्य में होते हैं तो मध्य काल में होने के कारण भोग अनित्य हैं अच्छा भूभूषण है दिन तो बनता अनित्य भोग अनित्य है कौन तो दे नेश से सुरतेवे या विवेकी कर अवगत परमार्थ तत्व जिसको परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया है तो परमार्थ तत्व का ज्ञान जिसे हो गया है अवगत परमार्थ तत्व एन ऐसा करना एक मिनट अवगतम परमार अवगतम को जान जान जिसने लिया है तो ये बताते हैं भाष्यकार अत्यंत मूढ़ा नाम विशेष ही से करते क्यों क्योंकि क्योंकि अत्यंत मूर्ख मनुष्यों की ही विषयों में प्रीति देखी जाती अत्ते है अत्यंत मूर्ख लोगों की ही विषयों में कृति मूठ नहीं कहा भाष्यकार ने अत्यंत मूट कहा है न अत्यंत अत्यंत मूर्ख लोगों की ही विषयों में पीती, देखी जाती है और किसकी उदाहरण में रहते हैं पशु यथा पशु पशु आदि में ले लेना और मनुष्य होकर के भी जो वैसा कर रहे हैं ना वो पशुओं की श्रेणी में है से घर अनुसार पशुओं की श्रेणी में है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है अब देखेंगे अयम क्या श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्ट तमो दोषाहाग प्रतिपक्षी और कल्याण और कल्याण मार्ग का विरोधी कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी कर विरोधी क्या और कल्याण के मार्ग का विरोधी अयम दोषा कष्टतमा या दोष अत्यंत कष्टदायक है यह दोष कष्टतमा कर थे अत्यंत कष्टदायक है अत्यंत कष्ट देने वाला है तो अयम मतलब यह दोष कौन सा दोष तो आगे श्लोक में आने वाला है काम क्रोधोदम वेगम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 इसलिए तत्परियारे यनाधिकम इसलिए उसके निवारण के लिए अधिक यत्न करना चाहिए अधिक यत्न करना चाहिए किसके निवारण के लिए उस दोष के निवारण के लिए दोष क्या है वेग काम वेग भगवान आ ऐसा भगवान कहते हैं पढ़ना सतनोती है वो धुम शरीर काम करो दोस्त भगवे सतनोती प्राप्त शरीर काम शक्नो किह योरीमोक्षा कामक्रोधोदेगुक्ता स सुखी लगाइए यह नर यह यर जो मनुष्य एवा, शरीर मोक्षा काम क्रोधो काम क्रोधोदेग नर शरीर प्राक काम क्रोधोदेगम वेगम शनोति स युक्त सह सुखी लगाइए यह जो मनुष्य भाषकार भाषण जीवन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 उस वेद को सहन करने का आ, तो यही है कि सहन कर सकता है सकनोति या सोनौती करता है करता ऐसा भी अर्थ कर जीवित रहते ही या जीवित अवस्था में ही यह सोम करते प्रसितुम मतलब सहन करना प्राप्त है पूर्वम और शरीर भी मोक्षणार्थ है ना मतलब शरीर छोड़ने से पहले पूर्वम और भाष्यकार ने एक शब्द क्या जोड़ा आमरणाथ कि शरीर छोड़ने से पहले कब तक मृत्यु पर्यंत शरीर छोड़ने से पहले मृत्यु पर्यंत इनके को सहन कर सकता है मतलब इन वेगों की अधीन नहीं होता है तो ये बताते हैं भाष्यकार आमरणाथाष्यकार ने कहा तो क्यों मरण सीमा करणम मृत्यु को सीमा बनाया तो मृत्यु को सीमा क्यों बनाया तो मृत्यु पर्यंत सहन करना है वेगो को तो मृत्यु को सीमा क्यों बनाया तो देखिए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 तो जब तक जीवन है तब तक इस वेग की संभावना है इसलिए मृत्यु को सीमा बना दिया कि मृत्यु करना चाहिए ठीक है और भाष्यकार कहते हैं ही सह अनंत निमित्तमान ही करते क्योंकि सह सा हुआ वेग अनंत निमित्तों से होता है अनंत कारणों से होता है अनंत कारणों से होता है इसी करते इसलिए यावर मरणम की जब तक मृत्यु हो तावर नीय तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए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 पूर्ण पूर्ण पूर्णार, पूर्णमद पूर्णमितद पूर्ण पुनस्या पूर्ण